शिवपुराण वायु संहिता देवता कहते हैं इस प्रकार महादेव जी से ही सनातन पराशक्ति को पाकर प्रजापति ब्रह्मा मैथुनी सृष्टि करने की इच्छा लेकर स्वयं भी आधे शरीर से अद्भुत नारी और आधे शरीर से पुरुष हो गए आधे शरीर से जो नारी उत्पन्न हुई थी वह उनसे शत्रुपा ही प्रकट हुई थी ब्रह्मा जी ने अपने आधे पुरुष शरीर से विराट को उत्पन्न किया वे विराट पुरुष ही स्वयंभू मनु कहलाते हैं देवी ने अत्यंत दुष्कर तपस्या करके उद्दीप्त यश वाले मनु को ही पति रूप में प्राप्त किया इसके पश्चात मनु के वंश तथा तो दक्ष यज्ञ विध्वंस आदि के प्रसंग सुनाकर वायु देवता ने यह बताया कि भगवान शंकर ने दक्ष तथा तो देवताओं के अपराध क्षमा कर दिए तदनंतर ऋषियों ने पूछा प्रभो अपने गणों तथा देवी के साथ अंतर होकर भगवान शिव कहाँ गए कहाँ रहे और क्या करके विरत हुए देव बोले महर्षियों पर्वतों में श्रेष्ठ और विचित्र कंदराओं से सुशोभित जो परम सुंदर मंदराचल है वही अपनी तपस्या के प्रभाव से देवाधिदेव महादेव जी का प्रिय निवास स्थान हुआ उसने पार्वती और शिव को अपने सिर पर ढोने के लिए बड़ा भारी तप किया था और दीर्घ काल के बाद द्वारा सौंदर्य तुक्ष हो जाता है इसलिए महादेव जी ने देवी का प्रिय करने की इच्छा से उस अत्यंत रमणीय पर्वत को अपना अंतपुर बना लिया इस सर्वश्रेष्ठ पर्वत का स्मरण करके आश्रम के समीप स्थित हुए अंबिका सहित भगवान त्रिलोचन वहां से अंतर्ध्यान होकर चले गए। चल उद्यान में पहुंचकर देवी सहित महेश्वर वहां की रमणीय अंतपुर की भूमियों में रमण करने लगे जब इस तरह कुछ समय बीत गया और ब्रह्मा जू की मैथुनी सृष्टि के द्वारा जब प्रजाएं बढ़ गई तब शुंभ और निशुंभ नामक दो दैत्य उत्पन्न हुए वे परस्पर भाई थे उनके तपोबल से प्रभावित हो ब्रह्मा ने उन दोनों भाइयों को यह वर दिया था यह की कि पार्वती देवी के अंश से उत्पन्न जो अयोनिजा कन्या उत्पन्न हो जिसे पुरुष का स्पर्श तथा रति नहीं प्राप्त हुई हो तथा जो अलंघ्य पराक्रम से संपन्न हो उसके प्रति काम भाव से पीड़ित होने पर हम युद्ध में उसी के हाथों मारे जाए उनकी इस प्रार्थना पर ब्रह्मा जी ने तथास्थु कहकर स्वीकृति दे दी तभी से युद्ध में इंद्र आदि देवताओं को जीतकर उन दोनों ने जगत को अनित पूपूर्वक वेदों के स्वाध्याय और वसटकार यज्ञ आदि से रहित कर दिया तब ब्रह्मा ने उन दोनों के वध के लिए देवेश्वर शिव से प्रार्थना की प्रभो आप एकांत में देवी की निंदा करके भी जैसे तैसे उन्हें क्रोध दिलाइए और उनके रूप रंग की निंदा से उत्पन्न हुई कामभाव से रहित कुमारी स्वरूप शक्ति को निशुंभ और शुंभ के वध के लिए देवताओं को अर्पित कीजिए ब्रह्मा जी के इस तरह प्रार्थना करने पर भगवान नील लोहित रुद्र एकांत में पार्वती की निंदासी करते हुए मुसक मुसकरा कर बोले तुम तो काली हो तब सुंदर वर्ण वाली देवी पार्वती अपने श्याम वर्ण के कारण आक्षेप सुनकर कुपित हो उठी और पतिदेव से मुस्कुराकर समाधान रहित वाणी द्वारा बोली देवी ने कहा प्रभु यदि मेरे इस काले रंग पर आपका प्रेम नहीं है तो इतने दीर्घ काल से अपनी शिक्षा का आप दमन क्यों करते रहे कोई स्त्री कितनी ही सर्वांग सुंदरी क्यों न हो यदि पति का उस पर अनुराग नहीं हुआ तो अन्य समस्त गुणों के साथ ही उसका जन्म लेना व्यस्त हो जाता है स्त्रियों की यह सृष्टि ही पति के भोग का प्रधान अंग है यदि वह उससे वंचित हो गई तो इसका और कहा उपयोग हो सकता है इसलिए आपने एकांत में जिसकी निंदा की है उस वर्ण को त्याग कर अब मैं दूसरा वर्ण ग्रहण करूंगी अथवा स्वयं ही मिट जाऊंगी ऐसा देवी पार्वती सैया से उठकर खड़ी हो गई और तपस्या के लिए दृढ़ निश्चय करके गद से जाने की आज्ञा मांगने लगी इस प्रकार प्रेम भंग होने से भयभीत हो भूतनाथ भगवान शिव स्वयं भवानी को प्रणाम करते हुए ही बोले भगवान शिव ने कहा प्रिय मैंने क्रीड़ा या मनोविनोद के लिए यह बात कही है मेरे इस अभिप्राय को न जानकर तुम कुपित क्यों हो गई यदि तुम पर मेरा प्रेम नहीं होगा तो और किस पर हो सकता है तुम इस जगत की माता हो और मैं पिता तथा अधिपति हूँ फिर तुम पर मेरा प्रेम न होना कैसे संभव हो सकता है हम दोनों का वह प्रेम भी क्या कामदेव की प्रेरणा से हुआ है कदापि नहीं क्योंकि कामदेव की उत्पत्ति से पहले ही जगत की उत्पत्ति हुई है कामदेव की सृष्टि तो मैंने साधारण लोगों की रति के लिए की है कामदेव मुझे साधारण देवता के समान मानकर मेरा कुछ कुछ तिरस्कार करने लगा था अतः मैंने उसे भस्म कर दिया हम दोनों का यह लीला विहार भी जगत की रक्षा के लिए ही है अतः उसी के लिए आज मैंने तुम्हारे प्रति जब परस युक्त बात कही थी मेरे इस कथन की सत्यता तुम पर शीघ्र ही प्रकट हो जाएगी देवी ने कहा भगवान पति के प्यार से वंचित होने पर जो नारी अपने प्राणों का भी परित्याग नहीं कर देती वह कुलांगना और शुभ लक्षणा होने पर भी सत्पुरुषों द्वारा निंदित ही समझी जाती है मेरा शरीर गौरवर्ण का नहीं है इस बात को लेकर आपको बहुत खेद होता है अन्यथा क्रीड़ा या परिहास में भी आपके द्वारा मुझे काली कलूटी कहा जाना कैसे संभव हो सकता था मेरा कालापन आपको प्रिय नहीं है इसलिए वह सत्पुरुषों द्वारा भी निंदित है अतः तपस्या द्वारा इसका त्याग किए बिना अब मैं यहाँ रह ही नहीं सकती शिव बोले यदि अपनी क्षमता को लेकर तुम्हें इस तरह संताप हो रहा है तो इसके लिए तपस्या करने की क्या आवश्यकता है तुम मेरी या अपनी इच्छा मात्र से ही दूसरे वर्ण से युक्त हो जाओ देवी ने कहा मैं आपसे अपने रंग का परिवर्तन नहीं चाहती स्वयं भी इसे बदलने का संकल्प नहीं कर सकती अब तो तपस्या द्वारा ब्रह्मा जी की आराधना करके ही मैं शुभ्र गौरी हो जाऊंगी शिव बोले महादेवी पूर्व काल में मेरी ही कृपा से ब्रह्मा को ब्रह्म पद की प्राप्ति हुई थी अतः तपस्या द्वारा उन्हें बुलाकर तुम क्या करोगी देवी ने कहा इसमें संदेह नहीं कि ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं को आपसे ही उत्तम पदों की प्राप्ति हुई है तथापि आपकी आज्ञा पाकर मैं तपस्या द्वारा ब्रह्मा जी की आराधना करके ही अपना अभिष्ट सिद्ध करना चाहती हूँ पूर्व काल में जब मैं सती के नाम से दक्ष की पुत्री हुई थी तब तपस्या द्वारा ही मैंने आप जगदीश्वर को पति के रूप में प्राप्त किया था इसी प्रकार आज भी तपस्या द्वारा ब्राह्मण ब्रह्मा को संतुष्ट करके मैं गौरी होना चाहती हूँ ऐसा करने में यह क्या दोष है यह बताइए महादेवी के ऐसा कहने पर वामदेव मुस्कुराते हुए से चुप रह गए देवताओं का कार्य सिद्ध करने की इच्छा से उन्होंने देवी को रोकने के लिए हट नहीं किया